कंपटीशन विक्रांत तुम क्या कहना चाहते हो तुम्हें क्या लगता है यहाँ हम सारे बेवकूफ बैठे हैं पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग में टीम बी के ऑफिस में टीम मैनेजर मंजू सचदेवा अपना हाथ क्रॉस करके खड़ी थी वो काफी गुस्से में लग रही थी वहाँ पर टीम बी के सारे मेंबर भी उसे घेर कर खड़े थे वो जानना चाहते थे की आखिर मंजू और विक्रांत के बीच क्या बात चल रही है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था विक्रांत ने मंजू को समझाने की कोशिश की मैं तो ये कह रहा था कि जिस तरह से मीना बंसल का हाथ काट दिया गया और मुजरिम के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला उसे देखकर मुझे लगता है कि वो बहुत से इस घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था यह एक दिन का खेल नहीं है और हमें सिर्फ घटनास्थल के आसपास के एरिया में ही जांच नहीं करनी चाहिए बल्कि बस ठीक है ठीक है मंजू ने विक्रांत को बीच में ही रोकते हुए कहा देखो विक्रांत मुझे पता है कि तुम्हारी टीम हेड पुष्कर के साथ शर्त लगी है इसलिए तुम बहुत जल्दबाजी में हो लेकिन किसी भी क्राइम केस को सॉल्व करना बच्चों का खेल नहीं है यहाँ देखो मीना ने हाथ में खड़ी पुलिस टीम की इशारा करते हुए इन लोगों ने लगातार दो रात तक जाकर उस सर्विलांस कैमरा के पिछले दो महीने के रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है समझे तुम तुम्हे क्या लगता है हम यहाँ तुम्हारे मशवरे का इंतजार कर रहे हैं उसके बाद उसने पीछे लगे व्हाइट बोर्ड पर इशारा करते हुए कहा तुम्हें क्या लगता है पिछले कुछ दिनों से हम बस टाइम पास कर रहे हैं तुमने हमारे किसी टीम मेंबर को घर जाते देखा हम इस केस को सॉल्व करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं तुम्हारी तरह बस मुंह खोलकर बकवास नहीं कर रहे समझे तुम विक्रांत की नजर व्हाइट बोर्ड से हटी नहीं रही थी पूरा व्हाइट बोर्ड इन्फॉर्मेशन और घटना से जुड़ी एक एक बात से लिखा भरा पड़ा था कोई भी एक नजर देखकर ही उस केस से जुड़ी सारी बात बता सकता था वहां पर केस से जुड़ा एक एक पहलू छपा हुआ था विक्रांत को लगातार व्हाइट बोर्ड पर देखते हुए मंजू आकर उसके आगे खड़ी होगी ताकि उसे व्हाइट बोर्ड पर कुछ ना नजर आए तुम इधर क्या देख रहे हो तुम हमारी इन्फॉर्मेशन चुराने आये हो क्या मंजू टीम लीडर थी और उसके मुंह से इस तरह की बात सुनकर विक्रांत को काफी गुस्सा आया वहां खड़े अन्य को वर्कर्स विक्रांत की तरफ देख हंस रहे थे विक्रांत ने लगभग चिल्लाते हुए कहा तुम लोग खुद को बहुत महान समझते हो क्या सबके सब बेवकूफ हो इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी अब तक मुजरिम को पकड़ नहीं पाए अगर मेरे पास केस की इतनी इन्फॉर्मेशन होती तो मैं कब का ये केस सॉल्व कर चुका होता विक्रांत की बात सुन वहा किसी को कोई डर या धक्का नहीं लगा बल्कि एक बार फिर से वो विक्रांत के ऊपर हंसने लगे मंजू ने भी व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए कहा चलो ठीक है फिर ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी जाएगी बल्कि मैं पुष्कर से कह दूंगी वो तुम्हें इस केस से जुड़ी एक एक इंफॉर्मेशन दे देगा फिर देखती हूँ तो। हाँ, दे जुड़े सारे सबूत मिल रहे थे तो भला वो कैसे मना कर सकता था इसके बाद विक्रांत वापस अपने ऑफिस में आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया वो कुछ बड़े ध्यान से सोचने लगा फिर थोड़ी देर बाद वो अचानक उठ खड़ा हुआ और साइड में रखे व्हाइट बोर्ड को खींचकर ऑफिस के सेंटर पर ले आया और बोर्ड पर केस से जुड़ी सारी जानकारी दर्ज करने लगा पूरा बोर्ड भर डाला उसने लेकिन उसके बाद भी उसे केस से जुड़ा कोई क्लू नहीं मिल रहा था उसकी टीम के अन्य लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठे विक्रांत को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे वो सभी विक्रांत को बेवकूफ समझते थे लेकिन अभी विक्रांत उन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था वो अपना पूरा फोकस इस केस की गुत्थी को सुलझाने में लगाना चाहता था विक्रांत अपनी पहले की लाइफ में भी इन्हीं तरह की चीजों के बीच रहता था इसीलिए वो इस केस को उस नजरिए से भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था एक घंटे से भी ज्यादा वक्त हो गया था लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था केस से जुड़ा एक भी क्लू उसके दिमाग में नहीं आया था इस केस के पहलुओं को समझने के लिए किसी बेहद शार्प माइंड वाले इंसान की जरूरत थी विक्रांत को किसी की मदद की दरकार थी वो इधर उधर अपनी नजर दौड़ा रहा था सुनिधि कहाँ है आज दिख नहीं रही अच्छा आज वो ट्रिपल रेप केस की फाइनल रिपोर्ट देनी थी वो तो डिसूजा सर के साथ हेडक्वार्टर गई होगी अब वो कल ही यहाँ आएगी आज उसका पूरा दिन बुरा ही बीता उसके दिमाग में लगे सिस्टम में मैसेज आना शुरू हुआ आज का एडवेंचर पूरा हुआ और इसका सक्सेस रेट नाइन रहा क्या सिर्फ नाइन परसेंट आज तो वो कहीं गया भी नहीं सुबह उसके पड़ोसी से बात करने के बाद दिन भर में तो टाइम अपने हिसाब से जब चाहे तब खत्म कर सकता है उस हिसाब से तो आज का टास्क वेस्ट ही हो गया अब विक्रांत को समझ आ रहा था कि उसका आज का एडवेंचर यहाँ ऑफिस में काम करना या उस कटे हाथ को सॉल्व करना नहीं था बल्कि उस लड़की मोनिका से बात करना था अगर वो छत पर बैठकर उससे थोड़ी देर और बात करता तो शायद उसका सक्सेस रेट कुछ ज्यादा आता। लेकिन फिर भी उसे मोनिका से बात ना करने पर कोई अफसोस नहीं हुआ वो काफी इरिटेटिंग लड़की थी एक बात तो साफ हो गई थी कि यह अदृश्य शक्ति उससे कोई भी रेंडम एडवेंचर करवाना चाहती थी उस पर विक्रांत का कोई जोर नहीं चलता है और दूसरी बात अब उसे ये आश छोड़ देनी होगी कि यह अदृश्य शक्ति इस कटे हाथ वाले केस को सॉल्व करने में उसकी कोई मदद करेगी कुछ भी हो उसे ये केस अकेले के दम पर हासिल करना होगा वो किसी भी कीमत पर पुष्कर और अन्य सभी टीम मेंबर को खुद पर हंसने का मौका नहीं देना चाहता है अभी भी सारे टीम मेंबर उसके खिलाफ ही थे उसका मजाक बनते देखना चाहते थे पूरे ऑफिस में सिर्फ सुनिधि ही ऐसी थी जो कि उसके साथ थी लेकिन आज वो भी यहाँ ऑफिस में नहीं थी विक्रांत खुद को काफी अकेला महसूस कर रहा था लेकिन विक्रांत इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था कैसी भी सिचुएशन हो वो इतनी जल्दी अपने कदम वापस नहीं खींचेगा मैं बिल्कुल अकेला हूँ लेकिन फिर भी मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा कुछ भी हो ये केस तो मैं ही सोल्व करूंगा कुछ न कुछ जरूर ऐसा होगा कि मैं इस केस की तय में पहुंच जाऊंगा इस तरह से सोचते हुए अचानक से विक्रांत को कुछ याद आया उसे अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए एक चीज की याद आई ओह, मैं तो इसे भूल ही गया था ये मेरे काम आ सकता है इस केस को सॉल्व करने को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट में काफी कंपटीशन चल रहा था पुलिस डिपार्टमेंट के रूल के हिसाब से यहां पर जब कोई बड़ा केस आता है तो उसे टीम ए और टीम बी मिलकर सोल्व करती है लेकिन नॉर्मल केसेस को दोनों टीमें अलग अलग सोल्व करती हैं ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच केस सॉल्व करने को लेकर काफी कंपटीशन बढ़ जाता है क्योंकि एक साल के भीतर जो भी टीम ज्यादा से ज्यादा केसेस सॉल्व करती है उसे रिवार और प्रमोशन दोनों दिया जाता है उन्हें सालाना बोनस भी दिया जाता है पिछले कई सालों से दोनों टीमों का परफॉर्मेंस बराबर ही रहा था और उन्होंने सालाना बोनस भी लगभग बराबर ही जीते थे लेकिन जब से टीम बी की हेड मंजू सचदेवा बनी थी तब से टीम बी की परफॉर्मेंस में काफी सुधार देखने को मिली थी मंजू किसी भी केस को सॉल्व करने में अपना जी जान लगा देती थी मंजू ने एक साल में ही काफी केसेस सॉल्व करके रख दिए थे पिछले साल टीम ने तकरीबन एक लाख रुपए बोनस में जीते थे और इस साल भी टीम बी टीम ए की तुलना में काफी आगे चल रही थी टीम ए के हेड का नाम चेतन रॉय था वो लगातार अपनी टीम से अच्छा परफॉर्मेंस करवाने की कोशिश में लगा तो रहता था लेकिन मंजू काफी मंजिल हुई खिलाड़ी थी क्राइम केसेस में तो उसके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस था इसलिए उसे पकड़ना काफी मुश्किल था जल्दी से जल्दी केस सॉल्व करने के फेर में पिछले दिनों चेतन एक मुजरिम को पकड़ने के चक्कर में एक घर की छत से कूद पड़ा था जिससे उसके पैर में काफी चोट भी आ गई थी तब से वो अभी तक हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ है चेतन को चोट लगने के बाद उसकी जगह पर पुष्कर को टीम ए का हेड नियुक्त किया गया लेकिन वो काफी लापरवाह किस्म का इंसान है काम ही नहीं करना चाहता यहाँ तक जब उसे कोई जरूरी केस दिया जाता तो वो इसे टीम बी के पास ट्रांसफर कर देता था इसके बाद तो टीम ए की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी सारे टीम मेंबर हारे हुए और निराश से नजर आते थे उन्हें अपनी वापसी का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता था मंजू के अनुभव की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी हमेशा उस पर यकीन करते थे हर बार जब कोई बड़ा केस उन दोनों टीमों को मिलकर सॉल्व करना होता था तो मंजू को ही टीम का हेड नियुक्त किया जाता था टीम ए के लोग बस उसका ऑर्डर बजाते थे मंजू को भी अपनी काबिलियत पर काफी घमंड था उसका एटीट्यूड पीक पर रहता था लेकिन जब से वो ट्रिपल रेप और मर्डर केस हुआ और उसे विक्रांत ने बड़ी जल्दी सोल्व कर दिया था तब से उसका दिमाग फिरा हुआ था मंजू ने तो उस केस में काम करना शुरू भी नहीं किया था विक्रांत ने मुजरिम को पकड़कर सभी को अपनी काबिलियत से चौंका दिया था क्योंकि विक्रांत टीम ए का सदस्य था इसलिए मंजू और ज्यादा परेशान थी। वो केस काफी बड़ा था, और दोनों ही टीमें एक साथ काम कर रही थी इसलिए उसके लिए मिलने वाला बोनस दोनों ही टीमों में बराबर बांट दिया गया था लेकिन फिर भी मंजू इस बात से काफी चिड़ी हुई थी कि आखिर उसके रहते विक्रांत ने यह केस कैसे सोल्व कर दिया और फिर इसके अगले दिन ही ये कटे हाथ वाला केस सामने आ गया अब मंजू किसी भी हालत में इस केस को अपने हाथ से नहीं जाने देगी कुछ भी हो वो इस केस को सॉल्व करने के लिए दिन रात पागलों की तरह काम कर रही थी ये केस उसे ना सिर्फ विक्टिम के लिए सॉल्व करना था बल्कि अब तो उसके खुद के सम्मान की बात थी वैसे मंजू के लिए ये केस कोई नया नहीं था पिछले साल इसी केस के चलते उसका तबादला यहां पर हुआ था और उसे यहाँ का हेड बनाया गया था लेकिन पिछले साल से एकमात्र यही एक ऐसा केस रहा है जिसे मंजू सॉल्व नहीं कर पाई है अब एक साल बाद मुजरिम ने दोबारा आकर मानो उसे फिर से चुनौती दे दी हो। मंजू अपने बिना थके लगातार इस केस पर काम कर रही थी इस वक्त वो अपने ऑफिस में लगे व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देख रही थी बोर्ड पर इस केस से जुड़ी सारी जानकारी लिखी हुई थी वो बड़े ध्यान से उसे निहार रही थी ना जाने क्यों उसे एहसास हो रहा था कि इस बोर्ड पर ही केस का हल छिपा हुआ है वो केस के एक एक पहलू को ध्यान से समझने की कोशिश कर रही थी जैसे ही उसे एक भी सबूत मिला तुरंत ही मुजरिम का खेल खत्म हो जाएगा इस वक्त मंजू अपनी टीम के साथ इस केस को लेकर माथा पच्ची कर रही थी टीम बी का ऑफिस और टीम ए का ऑफिस सटा हुआ ही था लेकिन दोनों ही ऑफिस के बीच एक दीवार थी टीम बी और टीम ए के लोग जल्दी एक दूसरे के ऑफिस में नहीं जाते थे जब कोई बहुत जरूरी काम होता था तभी वो एक दूसरे के ऑफिस में एंटर करते थे सच कहें तो दोनों ही ऑफिस के लोग एक दूसरे को मन ही मन दुश्मन समझते थे लेकिन आज ना जाने क्यों विक्रांत बड़े आराम से मंडराता हुआ टीम बी के ऑफिस में घुस गया उसे वहा देख टीम बी के सभी मेंबर आश्चर में आश्चर्य में पड़ गए विक्रांत अपने हाथों को पीछे करके कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए टीम बी के ऑफिस में मंडरा रहा था उसे यहाँ यूं टहलते देख मंजू ने पूछ ही लिया तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो केस से जुड़ी सारी बातें तो तुम्हें बता दी गई हैं। कुछ नहीं कुछ नहीं यू कंटिन्यू मैं तो बस यूं ही आ गया था अरे मैं ये कह रहा था कि मुझे एक आदमी ने फोन किया था वो कह रहा था कि उसके पास उस बीएमडब्ल्यू के पार्किंग वाली जगह का सीसीटीवी फुटेज है तो अगर आपको लेना हो तो ले लो अब मैं कुछ और एविडेंस के साथ माथा पच्ची नहीं करना चाहता मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है इस केस में। सीसीटीवी फुटेज हमें ये सब क्यों बता रहा है इतना कहने के बाद विक्रांत धीरे से वहां से बाहर निकल आया और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया कुर्सी पर बैठते ही वो अपनी आवाज दबाकर जोर जोर से हंसने लगा हंसने के कारण उसका पूरा शरीर हिल रहा था और ऑफिस में उसके अगल बगल बैठे लोगों को उसका हिलता हुआ सिर नजर आ रहा था सबको लग रहा था कि विक्रांत कहीं पागल तो नहीं हो गया है विक्रांत ने अभी जो कुछ किया था वो याद कर, कर के उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी दरअसल जब वो टीम बी के ऑफिस में गया था तो उसे अदृश्य ताकत द्वारा दी गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने मंजू के ऑफिस में लगे व्हाइट बोर्ड पर एक माइक फिट कर दिया था उसने ये काम खुद को गायब करते हुए किया था जिससे उसे कोई देख नहीं सका था यह सब उस चमत्कार शक्ति की ही वजह से हुआ था और फिर अब वो बड़े आराम से टीम बी के मेंबर के बीच हो रही सारी बात सुन रहा था मंजू अपनी टीम के साथ जो भी बातें कर रही थी विक्रांत उसे अपनी चेयर पर बैठकर सुन रहा था और वही सुन सुनकर वो अपनी हसीर नहीं रोक पा रहा था सबूत और जांच मीना बंसल की बीएमडब्ल्यू एमडब्ल्यू इलाके की इस गली के पास आखिरी बार रुकी हुई थी टीम बी के एक मेंबर ने कहा ये गली थोड़ी दूर तक सीधी गई हुई है और फिर आगे जाकर सीधे वर्सोवा की तरफ चली गई है हमने उस बीच रास्ते में लगे सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले है लेकिन कहीं पर भी अपराधी का कोई भी फुटेज नहीं मिला मंजू ने कहा अगर वो इतने सारे सीसीटीवी फुटेज में कहीं पर भी नहीं आया है तो सिर्फ दो बातें हो सकती है या तो वो इस इलाके के बारे में सब कुछ जानता है और क्राइम करके अंदर छुपते हुए कहीं निकल गया या फिर वो इसी इलाके का रहने वाला है और मीना बंसल का हाथ काटने के बाद सीधे ही अपने घर में चला गया तभी एक दूसरे मेंबर ने कहा मैडम बोरीवली का वो इलाका काफी कंजेस्टेड है वहाँ अधिकतर जॉब करने वाले लोग रहते है वहाँ एक एक आदमी की डिटेल निकालना काफी मुश्किल काम है हालांकि दो ऑफिसर विजय और अनुज को वहां पर जांच करने के लिए लगा दिया गया है अच्छा ठीक है और हाँ वो मीना मीना की ब्लड रिपोर्ट आई क्या है उसमें मंजू ने कुछ पल तक सोचने के बाद अचानक से कहा तरह के एनेस्थीसिया थे एक हाई कंस्ट्रेशन वाले इथर का जो की अंत श्वसन को इफेक्ट करता है और दूसरा इंजेक्शन बेस्ड ड्रग था उसका नाम कंपाउंडेड था मतलब पहले अपराधी ने उसे इथर देकर बेहोश किया और फिर उसे दूसरे ड्रग्स का इंजेक्शन दे दिया ठीक वैसे ही जैसे पहले दो विक्टिम के साथ पिछले साल भी किया गया था इस इंजेक्शन की मदद से अपराधी ने मीना को गहरी नींद में सुला दिया इंजेक्शन लगते ही वो इतनी गहरी नींद में सोई कि हाथ कट जाने पर भी उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ इस इंजेक्शन के कम्पोनेट का नाम कैटामाइन फैंसिक्लाइडीन हाइड्रोक्लोराइड है उसका यूज अक्सर जानवरों के लिए किया जाता है शिट इस वक्त विक्रांत अपने डेस्क पर बैठा मंजू और टीम के बीच चल रही सारी बातें सुन रहा था ये सारी बातें सुनने के लिए उसे किसी भी तरह के ईयरफोन की भी जरूरत नहीं थी बातें सुनने के साथ ही जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिल रही थी वो अपने वाइट बोर्ड पर वो नोट भी करता जा रहा था विक्रांत को यह बात पता भी नहीं थी कि इंजेक्शन जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसलिए जब उसने उसके बारे में सुना तो शॉक्ड रह गया टीम बी के एक मेंबर ने बताया कि मैडम यह इंजेक्शन ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में जानवरों को बेहोश करने के लिए दिया जाता है तो ये इंजेक्शन कहां-कहां जाता है और इसे कौन कौन खरीदता है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है और मीना की रिपोर्ट में बताया गया की उसे इस इंजेक्शन का काफी हाई डोज दिया गया था अगर वो शरीर ऐसी थोड़ी कमजोर होती तो शायद उस इंजेक्शन की वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी वो लगातार पांच घंटों तक बेहोश पड़ी रही इतनी बेहोश के हाथ काटे जाने के दर्द का भी उसे एहसास नहीं हुआ हम्म ठीक पहले वाले विक्टिम की तरह उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था लेकिन एक बात तो क्लियर हो रही है अगर इंजेक्शन के कम डोज के साथ भी उसका हाथ काटा जा सकता था तो अपराधी ने ज्यादा डोज का इंजेक्शन क्यों दिया इससे तो मीना की जान भी जा सकती थी मंजू ने कहा हो सकता है कि वो आदमी अभी दवा के मामले में नया जानकार है एक इन्वेस्टिगेटर ने बीच में ही कहा यह उसका तीसरा मामला है तो क्या अभी तक उसे इसके बारे में पता नहीं चला है और दूसरी बात दवा के ऊपर खुद सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। मंजू ने बात काटते हुए कहा हो सकता है कि अपराधी की विक्टिम के साथ कोई दुश्मनी रही हो और वो उसे जान से मारना चाहता हो इसलिए हाईडोज वाले इंजेक्शन दे रहा हो नहीं मंजू ने तुरंत ही मना कर दिया अगर वो जान से ही मारने आया था तो सिर्फ हाथ ही क्यों काटता और हाथ काटने के बाद उसने प्रॉपर पट्टी भी लगाई है ताकि ज्यादा खून ना निकले मेरे हिसाब से उसने ज्यादा डोज का इंजेक्शन इसलिए दिया ताकि हाथ काटते वक्त उसे पता ना चले और वो किसी भी कीमत पर उसे पहचान ना सके हमलावर किसी भी कीमत पर अपनी पहचान नहीं जाहिर करना चाहता था देखो वो इंजेक्शन भी कहा लगा रहा था बाए हाथ पर जहां अधिकतर इंजेक्शन लगाए जाते हैं मंजू और उनकी टीम के मेंबर की बातें सुनने के बाद विक्रांत को एहसास हुआ कि आखिर वो लोग अपने काम में इतने एक्सपर्ट क्यों हैं? अभी विक्रांत को मंजू से काफी कुछ सीखने की जरूरत है वो बड़े ध्यान से उनके द्वारा कही जाने वाली एक एक बात नोट करता जा रहा था और अपने व्हाइट बोर्ड पर सारी इंफॉर्मेशन लिखता जा रहा था विक्रांत सोच में पड़ गया कि आखिर वो पहले से ये सब क्यों नहीं सोच पा रहा था फिर उसे एहसास हुआ कि इन लोगों ने उसे इस केस से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी थी उसे बस ऊपर ऊपर की बातें बताई गई थीं। आखिर मंजू इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है हद है यार। कुछ भी हो इन लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की है ना तो मैं भी उन्हें उनकी औकात दिखाऊंगा उन्हें जितना जोर लगाना हो लगा लें, लेकिन ये केस तो मैं ही सोल्व करूंगा और वो भी उनसे पहले दोपहर हो चुकी थी टीम बी के ऑफिस में अभी भी लोग बड़ी शिद्दत से काम में लगे हुए थे सारे ऑफिसर्स इधर उधर भाग दौड़ करके केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे उधर मंजू और उनके टीम मेंबर की सारी बातें सुनने के बाद विक्रांत ने अपने बगल के टेबल पर रखे किसी के लंच बॉक्स को उठाकर उसका खाना चट कर गया इसके बाद डकार मारते हुए दोबारा से केस में अपना दिमाग दौड़ाने लग गया मंजू की सारी बातें सुनने के बाद एक चीज तो साफ हो गई थी कि अब ये हाथ काटने वाला मुजरिम बहुत जल्द पकड़ में आने वाला है लेकिन जितनी बार विक्रांत को लगता कि वो इसके करीब पहुंच रहा है उतनी बार उसके आगे एक नई बात खुलकर सामने आ जाती वो बड़े ध्यान से व्हाइट बोर्ड की तरफ देख रहा था ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ मिस कर रहा है कुछ बहुत जरूरी एविडेंस उससे छूट रहा है वो इस केस के शुरू से लेकर अंत तक हर एक चीज को बड़े ध्यान से याद कर रहा था और सारी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहा था छोटी से छोटी चीज याद करने की कोशिश कर रहा था अब तक घड़ी में ड्यूटी पूरी करके वापस लौट थे। विक्रांत के आगे व्हाइट बोर्ड पर लिखे इंफॉर्मेशन को देखते हुए जतिन ने कहा oh, तुम कुछ भूल गए हो क्या विक्रांत ने अपनी नजर व्हाइट बोर्ड से हटाए बिना खड़ा रहा उसने कोई जवाब नहीं दिया फिर जतिन ने पानी का एक घूट पीते हुए कहा ये तो वो हाथ काटने वाला केस है ना सच में हमारा डिपार्टमेंट पागल हो गया है अब इन्हें किसी की जिंदगी बचाने से ज्यादा हाथ काटने वाले को ढूंढने की फिक्र हो गई है मतलब विक्रांत ने बोर्ड में ही देखते हुए कहा डिपार्टमेंट ने अब हमारी टीम को उस मर्डर केस से हटाकर इस हाथ काटने वाले केस को सोल्व करने के लिए टीम बी की मदद करने के लिए कहा राघव ने हल्की सास लेते हुए कहा अच्छा तो तुम लोग भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कुछ मिला तुम्हें विक्रांत ने पूछा कुछ नहीं और लगता भी नहीं कि कुछ मिलेगा हम लोग अभी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से आ रहे हैं डिपार्टमेंट चाहता है कि उस औरत की बीएमडब्ल्यू की पूरी डिटेल निकाली जाए लेकिन उसकी तो पूरी रिपोर्ट ही आ चुकी है तो अब दोबारा ऐसी क्यूँ विक्रांत ने पूछा जिस दिन उस औरत का हाथ कटा था रोड पर काफी जाम था और उस औरत की बी कार बहुत से सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई पड़ी है लेकिन अजीब बात यह है की कार का ड्राइवर नहीं दिखा मतलब ड्राइवर का चेहरा नहीं बल्कि गाड़ी को कोई ड्राइव करते ही नहीं दिखा क्या मतलब ऐसा क्यों हुआ विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो क्या विक्रांत अपने इस उलझन से निकल पाएगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को